मेरे प्रिय आत्म, जीसस से कोई पूछ रहा था कि आपका जन्म कब हुआ कि जीसस ने जो उत्तर दिया वो बहुत हैरानी का यहूदियों का एक बहुत पुराना पैगम्बर हुआ है अब्राहम जीसस से कोई 2000 साल पहले अब्राहम यहूदियों के इतिहास में पुराने से पुराना नाम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 फिर इसी तरह लोग कहते हैं कि मर गए जिन्होंने अपना जन्म भी नहीं जाना वो अपनी मृत्यु कैसे जान सकेंगे और फिर कोई मरता है चारों तरफ और हम सोचते है की शायद हम भी मरेंगे दूसरों के मरने की घटना को देख कर हम अपने बाबत भी विचार कर लेते है की हम भी मरेंगे स्वयं के जन्म की खबर दूसरों से दी गई सूचना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 सांस हृदय की धड़कनें खो गई खून की, की गति खो गई मरने की सारी की सारी लक्षण पूरी हो गई दस मिनट बाद वो वा आदमी आदमी वापस और उस ने कहा कि अगर ये तुम्हारा सर्टिफिकेट सही है तो मैं वापस नहीं लौट सकता और अगर मैं वापस लौट आया हूँ तो तुमने अब तक जितने मृत्यु के सर्टिफिकेट दिए सब झूठे थे इन दो के सिवा और क्या मतलब होगा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 ये कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि सम्राट भिखारियों के सामने अपमानित हो जाते हैं क्योंकि भिखारी कुछ लेने से इनकार करते थे उसने कहा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि हमें कुछ चाहे ही नहीं सिकंदर ने कहा तब भी कोई बात नहीं चलना तो पड़ेगा ही अन्यथा ये तलवार तुम्हारी गर्दन पर रखता हूं उस फकीर ने कहा रखो सिकंदर ने कहा तुम ना समझो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 अगर हम कहें जीवन में बड़ा आनंद है तो हमारे पैर बता देंगे कि नृत्य कहाँ है अगर हम कहें जीवन ही खुशी है तो हमारे हृदय की धड़कनें कह देंगी कि कहाँ है तो हम कहते हैं नहीं जन बड़ा खुशी का दिन है अब कोई जन तो आज नहीं है कभी था उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता जांचा भी नहीं जा सकता पहचाना भी नहीं जा सकता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 सब भूली भांति जानते हुए कि कोई अभिनंदन काम नहीं पड़ेगा का, कोई भूल काम नहीं पड़ेंगे कोई शुभकामनाएं काम नहीं पड़ेंगी नहीं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा मत करें, जिंदगी आपके शुभकामनाओं के बिना ही काफी बुरी उनको और घटा दें तो कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा ये नहीं कह रहा हूं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 मेरा बस चले तो गाँव के बीच में ही होने चाहिए हम दिन में दस बार निकले हमें मरखट दिखाई पड़े दस बार ख्याल आए कि मौत है क्योंकि बड़ी दुख की बात है कि मौत ही अकेला एक तत्व है जिसकी पीड़ा हमें घनी हो जाए तो हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है अन्यथा नहीं मौत ही एकमात्र दंश है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 बड़ी आश्चर्यनक बात है कि उसकी अंतिन पुनरुक्ति भी हम करते चले जाते हैं ऊपते भी नहीं काम ने अपनी किताब का प्रारंभ एक अजीब से वाक्य से किया है कहा है कि द ओनली मेटाफिजिकल प्रॉब्लम बिफोर मैन इज सुसाइड एक ही आध्यात्मिक समस्या मनुष्य के सामने आत्महत्या है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 इसलिए आप चकित न होना कि दुनिया में जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं अनिवार्य नहीं कि कायर हो इसकी भी संभावना है कि आपसे ज्यादा संवेदनशील हो और आप यह मत समझ लेना कि आत्महत्या नहीं करते हैं तो बड़े बहादुर संभावना बहुत यह है कि मरने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते जीने की तो बात अलग है इसलिए जिए चले जाते हैं मरने के लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा कोई डिसीजन लेना पड़ेगा और जिंदगी तो सिर्फ बहते चले जाते हैं बहते चले जाते हैं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 ने कहा साल बीता लड़की की शादी हो गई पक्का है आएगा उसने कहा कहा साल साल तो बीत जाने ने सोच कि बीता लड़की की शादी हो गई क्या ख्याल है उसने कहा लेकिन अभी कैसे कह सकता हूँ साल बर्बाद हजार सवाल उठ सकते हैं बुद्ध ने कहा मैं बचा तो अगले वर्ष आऊंगा बुद्ध उस गाँव से फिर निकले वो आदमी सुनने बुद्ध को नहीं आया क्योंकि वो डरा